अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की पंचम पंचमकंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भाषकर भगवान पूर्वपक्षों के भवती इस अत्र पुरुष स्वयं श्रुतिस्थ अत्र विशेषण के अनर्थक्य विषयक शंका का समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्षी ने शंका की कि यदि स्वप्नावस्था में मन रहता है ऐसा स्वीकार करोगे तो स्वाक्यस्थ अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती वाक्यस्थ अत्रह विशेषण निरर्थक हो जाएगा अत्र का अर्थ है स्वप्नवस्था में तो यदि स्वप्नावस्था में मन के रहते हुए भी सो बताया जाता है आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व तो जागृत अवस्था में ही बताया जा सकता है तो स्वप्न अवस्था तक जाने की क्या जरूरत है इसलिए विशेषण निरर्थक होगा ये जो शंका है इसका समाधान करते हुए भस्कर भगवान ने दो विकल्प करके पूछा क्या आप ये कहना चाहते हो कि विशेषण सामर्थ्य से स्वप्न में मन का अभाव विवक्षित है अथवा केवल विशेषण का सार्थक्य बताना चाहते हो तो यदि स्वपनावस्था में मन का अभाव मात्र विवक्षित ऐसा कहेंगे तो उसके लिए कहते हैं ये तो अत्यल्प बताया जा रहा है स्वयं ज्योतिष नहीं बताया जाएगा मन के रहते हुए करके श्रुति ने स्वयं ही आत्मा से अतिरिक्त हृदय आकाश और तत्कृत परिच्छेद और पुरी तत्व तथा नाड़ी का संबंध आदि ये सब बताया है और इन सबके रहते हुए स्वयं ज्योतिष को बताना तो और भी कठिन होगा तो भी श्रुति इन सबके रहते हुए यदि स्वयं ज्योतिष बता सकती है तो मन के रहते हुए भी बता सकती है इसे कहा जा रहा है तो इन सबके रहते हुए कैसे स्वयं ज्योतिष कहा जाएगा ये जो पूर्व पक्षी ने पूछा तो इसका समाधान करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि श्रुति का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी बुद्धि कुशलता का जो अभिमान है उसे छोड़ना पड़ेगा एवं तरही, श्रृणु श्रुत्यर्थम हितवा सर्वम अभिमान इत्यादि से यह बताया गया कि यदि तुम्हें श्रुति का परम तात्पर्य अर्थ समझना है तब तो उसे हम बताते हैं उसे सुनो लेकिन सुनने से पहले अभिमान छोड़ करके पूर्वाग्रह छोड़ करके क्योंकि अभिमान रख करके श्रुत्यर्थ के विषय में पूर्वाग्रह रख करके कितना भी बुद्धिमान सैकड़ों वर्षों तक भी वेद का अर्थ समझना चाहेगा तब भी समझ में नहीं आ सकता पंडिताई का अभिमान वेदार्थ समझने में प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक के रहते हुए नहीं वेदार्थ जाना जा सकता ये कहा गया अब यथा हृदय आकाशे इत्यादि के द्वारा बताया जा रहा है अत्रायम पुरुष स्वयं इस वाक्यस्थ अत्र इस विशेषण का सार्थक्य यथा अशेष आकाशे इत्यादि विशेषण का सार्थक्य बताया जा रहा है विशेषण के सार्थक्य को बताने वाले भाष्यवाक्य की अवतरण टीका को देखिए अवतरण टीका है अठावन नंबर पृष्ठ पर बीच में स्वयं ज्योतिष्टो ज्योतिष्रुते यहाँ से प्रारंभ होता है वाक्य तो स्वयं ज्योतिष्टो ज्योतिष्रुतेशक्यवात्व हृदय आकाशादी सत्वी विद्यमान अविद्यमान तत्सबंधप्रतीतिभानल्य आत्मन कवल प्रकाशदर्शनाच स्वयं ज्योतिषनीय मनसोभावादीना सत्यनामय गजदुरगा विषयतया परिणाम दृश्यवाच द्रष्टुत तथो भेदे नवेकत श्रुत्या यथा इत्यादिना इतना बड़ा एक ही वाक्य है तो कहते हैं श्रुति अनाशंकनी होती है का मतलब श्रुति स्वतः प्रमाण होने से अ बाधित अर्थ को ही बताती है तो जो अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह श्रुति है इसे कहा जाता है स्वयं ज्योतिष श्रुति ये भी संख्या होने से यानि इसके अर्थ पर शंका नहीं की जा सकती जिस कारण से यानी इसके द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है कि आत्मा स्वप्न में स्वयं प्रकाश है करके ये बाधित नहीं हो सकता गलत नहीं हो सकता सत्य ही कहा जा रहा है और दूसरी श्रुति ये भी बताती है कि स्वप्नावस्था में हृदय आकाश आदि विद्यमान है तो हृदय आकाश आदि के विद्यमान होने से स्वप्न अवस्था में अकेला आत्मा तो नहीं है तो भी स्वयं ज्योतिष्व बताया जा रहा है तो जो स्वप्न अवस्था में मन का अभाव मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी वे श्रुति के द्वारा बताया गया जो स्वप्न अवस्था में हृदय आकाश का पूरी तत्व तथा नाड़ी का अस्तित्व है श्रुति अनाशंकनीय होने के कारण उसका निराकरण तो कर नहीं पाएंगे तो मानना पड़ेगा स्वप्न में अकेला आत्मा नहीं है हृदय आकाश भी है पूरी और नाडियां भी है तो हृदय आकाश आदि के रहते हुए भी अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह श्रुति पुरुष शब्दित आत्मा को स्वयं ज्योति बता रही है स्वयं प्रकाश बता रही है ये मानना पड़ेगा तो इसके लिए <coughs> पूर्व जो मन का अभाव मानना चाहते हैं स्वप्न अवस्था में उन्हें इसका उपपादन करते समय आकाश आदि के रहते हुए भी आत्मा कैसे स्वयं प्रकाश है ये तो इसका तो उपपादन करना पड़ेगा ना उपादन यानी निरूपण युक्ति से तो इसका निरूपण जब करेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि स्वप्न में भले ही श्रुति सिद्ध आकाश हृदय आकाश पूरी तत्व तथ तथा नाड़ी है लेकिन उनके साथ आत्मा का संबंध उस समय प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिए उनसे असंश्लिष्ट है आत्मा असंश्लिष्ट होने से वे होते हुए भी अविद्यमान से हैं और इसलिए आत्मा और प्रकाश की तो अनुभूति हो रही है प्रकाश यानी ज्ञान और वो ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं प्रकाश है वो किससे प्रकाशित हो रहा आत्मा स्वप्न अवस्था में दूसरा कोई प्रकाश है नहीं और अनुभव हो रहा है तो माना जाएगा कि वो स्वयं से ही अनुभव हो रहा है स्वयं प्रकाश है ऐसा ही उत्पादन करना पड़ेगा उनके रहते हुए भी आकाश हार्द आकाश आदि के उनसे आत्मा का संसर्ग प्रतीत न होने से उनकी अविद्यमानता ही स्वीकार करनी पड़ेगी होते हुए भी अविद्यमान है ऐसा मानना पड़ेगा प्रकाश रूप आत्मा के साथ उसका उनका संसर्ग न होने से तभी स्वयं प्रकाशत्व स्वप्नावस्था में आत्मा का मन का अभाव स्वीकार करने वाले भी बता सकते हैं इसी प्रकार बता सकते हैं ये यहां पर कहा कि स्वयं ज्योतिष श्रुते अनतिशंक्यवात तदबलादो यानी स्वयं बोधक श्रुति के सामर्थ्य के द्वारा क्या मानना पड़ेगा कि स्वप्नादो स्वप्नदो में आदि शब्द से सुसुप्ति को लेना स्वप्न और सुसुप्ति इन दोनों अवस्थाओं में हृदय आकाश आदि सत्वे हृदय आकाश आदि में भी आदि शब्द हैं इस आदि शब्द से पुरी तथा नाड़ी को ले लेना तो ह्रदय आकाश तथा पुरी एवं नाडी के रहते हुए भी सत्वेपिका अर्थ रहते हुए भी तत्सबंध प्रतीति अभाव तो तत्सब इसमें तत्शब्द का अर्थ है हर्द आकाश आदि तो हर्द आकाशादी का सोपन आ, सोपन के प्रकाशक आत्मा के साथ संबंध प्रतीत न होने से, तो तो संबंध प्रतीति अभावात का अर्थ निकलेगा हर्द आकाशादी का आत्मा के साथ संबंध प्रतीत न होने से विद्यमान स्यापी अविद्यमान तुल्यत्वेन। तो हार्द आकाश आदि स्वप्नादि में विद्यमान होते हुए भी प्रतीत न होने से अविद्यमान जैसे हैं तो अविद्यमान तुल्यत्व न आत्मन केवलत्वात तो वहाँ अकेला आत्मा ही प्रतीत हो रहा है यद्यपि हार्द आकाश आदि भी हैं तो भी आत्मा के साथ उनका संसर्ग न होने से प्रतीति नहीं हो रही है इसलिए आत्मा केवल होने से प्रकाश दर्शनाच स्वयं ज्योतिष्व यानि आत्मा स्वयं ज्योति है ऐसा बताना पड़ेगा इति यानी इस प्रकार बोधनीयम इन्हें समझाना पड़ेगा किसको कि जो स्वप्न में मन का अभाव मानना चाहते हैं उन्हें भी हार्द आदि के रहते हुए कैसे आत्मा स्वप्न में स्वयं प्रकाश होगा इसका अनुरूपण करने के लिए कहेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा तो मनोसो अभाववादी नापी इति बोधने मैंने ऐसा ही बताना पड़ेगा ऐसा ही वे समझाएंगे तो इसे दृष्टांत मान करके ये दृष्टांत होगा और एवं पुराने पुस्तक में वकार पर अनुस्वार नहीं है अनुस्वार होना चाहिए तो ये मनसी सत्यवासनाय गजुदुगा विषयतया परिणाम ततो भेदेन विवेकत श्रुतिया स्वयं प्रकाशत्म बोध्यते तो का ऐसा ही जैसे दृष्टांत में बताया ऐसा ही प्रकृत में जो स्वप्नावस्था में मन का अभाव न मान करके मन का अस्तित्व मानना चाहते हैं तो मनसी सत्य भी मन के रहते हुए भी वह जो विद्यमान मन है वह स्वप्नावस्था में प्रतिमान जो जगत है उस जगत का रूप धारण कर चुका है जो मन में वासनाएं थीं वासना संस्कार वे उद्भूत हुए <coughs> स्वप्न में अपना फल भुगवाने वाला जो कर्म है उस कर्म रूप निमित्त से उद्भूत होती है मन की वासनाएं और उसी वासना में स्वप्न में प्रतिमान हाथी तुरग यानी घोड़े गज यानि हाथी तुरग यानि घोड़े और आदि शब्द से रथ मार्ग और जो भी स्वप्न का दृश्य है उसे लेना तो वास्ना में गज तुर्गादि विषय तया परिणामत तस् यानी मनस ये जो मन है वह उसी का परिणाम हुआ स्वप्न का जगत मन का ही परिणाम है वासना और वो जो उद्भुत वासना है वो उद्भूत वासना ही अपने अपने विषय के रूप में भासती है तो मन उस समय मन का ही ये परिणाम हुआ दृश्य जगत और इसलिए वह अपने आधारभूत अधेय भूत परिणाम परिणामी में रहता है तो मन का परिणाम है ये वासनामय जगत इसलिए वो रहेगा मन में तो उस समय मन हमें दिख रहा है दृश्य है अपने परिणाम के रूप में और उसका परिणाम है स्वप्नावस्था का जगत स्वप्न में जो भी दिख रहा है वह मन का परिणाम है तो मन का परिणाम होने से तथा दृश्य होने से ये मन तस्य विषय तया परिणामत और दृश्यवाच और वो दिख रहा है दिखने के कारण मन स्वप्न में विद्यमान होने पर भी वह दृष्टा जो आत्मा है, है उस आत्मा के साथ द्रष्टा के रूप में अन्वित न हो करके दृश्य के रूप में प्रतीत हो रहा है और दृश्य से दृष्टा अलग होता है घट को देखने वाला जैसे घट से अलग है गाय को देखने वाला गाय से अलग है ऐसे स्वप्न प्रपंच रूप से परिणत हुए मन को देखने वाला आत्मा मन से अलग है मन का, आ, मन के साथ उसका संसर्ग नहीं है विविप्त है तो जैसे वहां पर आकाश हृद आकाश आदि के रहते हुए भी संबंध प्रतीत न होने से दृष्टा का उनके साथ वो स्वयं ज्योतिष बाधित नहीं हुआ ऐसे ही यहाँ पर मन रहने पर भी मन दृश्य के रूप में है स्वप्नावस्था में और उस दृश्य का दृष्टा आत्मा के साथ संसर्ग प्रतीत नहीं होगा इसलिए स्वयं ज्योतिषो सिद्ध हो जाएगा मन के रहते हुए भी ये यह यहां पर कह रहे हैं कि तस् वासनामय गज तुर विषय तया परिणाम दृश्यवाच्य ये दो विशेषण है मन के तस्य शब्द से ग्रहण करना है मन को तो दो विशेषण कौन से हुए एक तो परिणाम तो स्वप्न जगत मन का परिणाम होने से और दृश्य होने से तो मन दृश्य होने से वो क्या हो रहा है कि दृष्टु बोध्यते तो श्रुत शब्द से लेना आत्मा को दृष्ट जो आत्मा है उसमें बोध्यते तो शब्द से लेना अत्रायम आत्र स्वयं ज्योतिर्भव यह जो बृहदारण्यक श्रुति इस बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा स्वप्न में मन के रहते हुए भी दृश्य होने से दृश्य रूप मन से विविक्त जो दृष्टा है आत्मा उसमें आ, स्वयं प्रकाशत्व बताया जा रहा है ये यहाँ पर कहते हैं इसलिए विशेषण वहाँ पर सार्थक है कौन सा विशेषण अत्र का बोधक इसे दृष्टांत के द्वारा भाष्कर भगवान समझाते हैं वो दृष्टान है यथा रदे आकाशे पूरी नाडी सूच स्वपत तत तत्सधाभा विविच्य दर्शते इति आत्मन स्वयं ज्योतिष न बाध्यते तो यथा रधे बाध्यो यथारकाशे पूरी तीनाडी सूच तत्सधाभा तो जैसे स्वप्नावस्था में और अवस्था में आत्मा हृदय आकाश में पूरी तत्व और नाड़ी में रहता है तो इन इनमें रहने पर भी इनके साथ आत्मा का संबंध प्रतीत न होने से तत्सबाभाव का अर्थ है संबंध प्रतीत न होने से तत्व विविच्य दर्श्य थे ततः यानि हार्द आकाशादि से हृदय आकाश आदि से अलग आत्मा को दिखाया जाता है दिखाना संभव है इति आत्मा न स्वयं ज्योतिषम न बाध्यते। इसलिए हृदय आकाश आदि के रहते हुए भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बाध जैसे नहीं होता है ये दृष्टांत हुआ ऐसे दार्टान्त में तो जैसे हृदयाकाश दृष्टांत में पूरितत और नाड़ी के रहते हुए भी उनके साथ आत्मा का संबंध न होने से स्वप्नावस्था में स्वयं ज्योतिष्ठो बाधित नहीं हुआ ऐसे मन के मन के रहने पर भी मन के साथ यदि विद्यमान मन के साथ संबंध न हो तो स्वयं ज्योतिष बाधित नहीं होगा तो ये दिखाना पड़ेगा स्वप्न में मन तो है लेकिन उस मन का आत्मा के साथ संसर्ग नहीं है जैसे हृदय आकाश आदि के होने पर भी उनका आत्मा के साथ संसर्ग न होने से स्वयं ज्योतिष है ऐसे मन के रहने पर भी मन का आत्मा के साथ संसर्ग यदि न हो तो आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठ का प्रतिपादन करना स्वप्न में संभव हो जाएगा कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी ये दार्ष्टांत में बताया जा रहा है एवं मनसी अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भूत उद्भूतवासनावती कर्म निमित्त वासना अविद्या अविद्य अत वस्वंतर इव सर्व कार्य पश्यत कार्यक्रने प्रवक्त द्रष्टुर्वासनाभ्यो दृश्यूपाभ्यो अवयज्योतिषं सुदर्ना तारकिक वक्यक <coughs> तो है दर्शात में तो एवं यानी दृष्टांत में जैसा आकाशादि के रहते हुए आकाशादि का आत्मा के साथ संसर्ग प्रतीत न होने मात्र से स्वयं ज्योतिष सिद्ध हुआ ऐसे ही दार्टान्त में मनसी मनसी के पास में टीकाकार कहते हैं सत्यपि इतना शेष करना इधर वाले पृष्ठ में लिखा है ना अंतिम अन्ति, पंक्ति में मनसी इति सत्यपि इति इतिशेष अठान नंबर पृष्ठ पर हाँ। तो मनसी सत्यपि सत्यपि इस पद को मनसी के पास में समझ लेना चाहिए अध्यार कर लेना चाहिए कि मन के रहने पर भी जैसे आकाश आदि के रहने पर भी आत्मा में स्वयं ज्योतिष बाधित नहीं हुआ ऐसे मन के रहते हुए भी आत्मा का स्वयं ज्योतिष बाधित नहीं होगा ये दिखाने के लिए मनुष्य के पास में सत्य पी ये पद रहना चाहिए और एक मन का विशेषण बताया गया कैसा मन है स्वप्न अवस्था में तो अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भूत वासनावती उद्भूत वासना वाला मन है उद्भूत शब्द का अर्थ होता है अभिव्यक्त तो अभिव्यक्त वासना यानी संस्कार वाला तो उद्भूत वासना वत शब्द है उसका सप्तमी का एक वचन है वती उद्भूत वासना वती जिस मन में वासना है स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ विषयक वासनाएं उद्भूत हुई है ऐसा मन उसे कहा जाएगा उद्भूत वासना वाला मन तो वासनाओं को उद्भूत किसने किया हुँ? हाँ सप्तमी है मनसी का विशेषण है ना हाँ वासना वाला मन रहते हुए भी सती सप्तमी है ना तो वासनावती मनसी सत्यपी ऐसा अनु करना तो वासना वाले मन के रहते हुए भी ये सती सप्तमी होने से उसका अर्थ ऐसा निकलेगा वो तो वत प्रत्यय जो है वो मतुप का होने से उसका अर्थ वाला है वासना वाला वो तो मतुप का अर्थ है सप्तमी का अर्थ तो जोर दिया जाएगा मनसी के पास में जो सप्तमी है उसके साथ उसका अर्थ है रहते हुए विद्यमान होते हुए तो उद्भूत वासनावती मनसी सत्यपि ऐसा नु करना तो वो मन को वासनाओं को उद्भूत करने वाला कौन है तो वासना को उद्भूत करने वाला बताया अविद्या काम कर्म निमित्त तो अविद्या काम और कर्म निमित इन निमित्तों से वासनाएं उद्भूत होती हैं और उस नि हुई वासना वाला मन स्वप्नावस्था में रहने पर भी आत्मा के स्वयं ज्योतिषों का बाध तार्किकों के द्वारा करना संभव नहीं होगा ऐसा अनुभव करना है आगे लिखते कैसे नहीं होगा मन के रहते हुए आ, आत्मा के स्वयं ज्योतिषों का बाध निराकरण समझाने के लिए ये कहा जा रहा है कि कर्म निमित्त वासना अविद्य अन्यत वस्तुअतरम इव पश्यत ये द्रष्टु के दो विशेषण है द्रष्टु शब्द कहाँ पर है तीसरी पंक्ति में है ना दूसरा पद द्रष्टु वासनाभ्यो के पास में जो द्रष्टु है षंत पद है उसके दो विशेषण हैं एक कर्म निमित्त वासना अविद्याद्य अन्य वस्तुअतरम इव पश्यत द्रष्टु ऐसा और एक विशेषण है सर्वकार्य करने ये भी एक दृष्टु का विशेषण है ऐसे दो विशेषण हैं पश्यतः ष्ट्यंत है पश्यत शब्द का ष्टी का एक वचन है पश्यतः क्षत्रि प्रत्यय अंत है नीज धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के पश्यत शब्द बनता है और फिर उसके रूप पश्यन पश्यंत पश्यंत ऐसे चलते हैं षष्टी में पश्यत तो द्रष्टु ये ष्टी होने से यहाँ पर भी पश्यत षष्टी है और द्रष्टु शब्द का अर्थ है अत्रुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस वाक्य पुरुष शब्द का जो अर्थ है पुरुष शब्द का अर्थ क्या है उस वाक्य में आत्मा तो इसलिए द्रष्टा यहां पर लिया जाएगा आत्मा को द्रष्टा यानी आत्मा पुरुष और द्रष्टु स्वयं ज्योतिष्व सुदर्पितेना तार्कि न, न वारय शक्य थे ऐसा अन्वय करना दृष्टा के स्वयं ज्योतिष्व का निवारण करना जो तार्किक हैं उसके द्वारा शक्य नहीं है नार्क क्या तो वारितुम वारय न शकते यानी तार्किक के द्वारा निराकरण करना वारण करना शक्य नहीं है किसका वारण करना शक्य नहीं है तो द्रष्टु स्वयं ज्योतिष्व द्रष्टा के स्वयं ज्योतिष्ट्व का निराकरण करना तार्किक के द्वारा शक्य नहीं है तार्किक का विशेषण है सुदर्पित नापी दर्पित कहते हैं दर्प से युक्त दर्प कहते हैं अभिमान को तो दर्पित का अर्थ है अभिमानी और केवल सामान्य अभिमान नहीं सुर्थ है अत्यधिक तो अत्यधिक अभिमान वाले तार्किक के द्वारा भी तर्क से आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का निराकरण करना शक्य नहीं है मन के रहते हुए भी ये भी लगाना मनसी सत्य भी द्रष्टु स्वयं ज्योतिष्व सुदर्पितेनापि तार्किके न, न वारय शक्य थे ऐसा एक वाक्य बनेगा ये प्रतिज्ञा वाक्य रहेगा कि कोई भी तार्किक को, कितना भी अपने आप को बड़ा तर्क कुशल मान ले, लेकिन वह स्वप्नावस्था में मन के रहते हुए भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का निराकरण नहीं कर सकता क्योंकि स्वयं ज्योतिष श्रुति अनतिशंकिया है अनाशंकनीय है इसी को सिद्ध करने क्यों नहीं वो स्वयं ज्योतिष का निराकरण कर सकता इसको समझाने के लिए ये आत्मा के दो विशेषण बताए हैं कर्म निमित्तवासना अविद्य अन्य वस्तुअतरम इव पश्यत तो कर्म निमित्त वासना जो प्रारब्ध में स्वप्न अवस्था में फलोपभोग कराने वाला प्रारब्ध है वह यहाँ पर कर्म शब्द से लेना और उस कर्म से कर्मरूप निमित्त से उद्भूत हुई जो वासनाएं हैं वह अविद्य अन्यत वस्तुअतरम इव पश्यत वासना को छोड़ करके और कुछ तो वहाँ है ही नहीं और वो वासनाएं ही वहां पर दृश्य हैं, और अन्यत वस्तुअतरम इव जैसे जागृत अवस्था में घटादि को ईदन तया देखा जाता है और अपने आप को प्रमाता दृष्टा के रूप में देखता है ऐसे स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है वो सब का सब मन ही तो है और वहा मन दिख रहा है रूप मन अविद्या से कर्म रूप प्रारब्ध कर्मरूप निमित्त से उद्भूत हुई जो अविद्यक वासना है वे अन्य वस्तुअतरम युवक अर्थ है ईदन तया विषयतया दृश्यतया पश्यत दृश्य के रूप में देख रहा है कौन आत्मा वो किसको देख रहा है मन को देख रहा स्वप्न जगत को देख रहा है का अर्थ है मन को ही देख रहा जैसे दही को देखने वाला दूध को ही देख रहा है दही रूप से परिणत हुआ जो दूध उसे ही देखता है दही को देखने वाला ऐसे स्वप्न जगतात्मक वासना रूप से परिणत हुआ जो मन है वो देख रहा है यानी दृश्य है और उसको देख रहा है आत्मा द्रष्टा तो जैसे दही को देखने वाला दही से अलग है ऐसे स्वप्न जगत रूप मन को देखने वाला मन से अलग है इसे दिखाने के लिए यहां पर अन्यत वस्तुअतरम ईव पश्यत यानी दृश्य रूप से मन को देख रहा है आत्मा अन्यत वस्तुअतरम ईव का अर्थ है दृश्य रूप से दम रूप से और एक आत्मा का विशेषण है सर्व कार्यकरण सर्व कार्य करन, करने प्रविविक्तस्य और उस समय आत्मा सभी कार्यकरण से प्रविविक्त है कार्य से लेना कार्य ज्योति को कार्य ज्योति है ये आदित्यादि जागृत अवस्था में और करण ज्योति है चक्षुरादि बाह्य इंद्रिया और अंतकरण मन इनको माना जाता है करण ज्योति यहाँ जो सर्व कार्य करण शब्द से लेना है कार्य रूप ज्योति और करण रूप सभी ज्योतियों से प्रविविक यानी अच्छी तरह से विविक्त अन्यत्वेन न रूप से जाना गया समझा गया तो स्वप्न में आत्मा के साथ जागृत अवस्था में जैसे कार्य ज्योतियां रहती है चंद्रमा आदित्य अग्नि इत्यादि और करण ज्योति होती है वाक चक्षु मन ये सब कर्ण ज्योति है इन सब कार्य ज्योति तथा कर्ण ज्योति से प्रविविक्त हैं यानि असंश्लिष्ट हैं स्वप्न का दृष्टा आत्मा जो वहां एक करण ज्योति थी मन रूपी वह तो दृश्य बन गई वो बन गई दृश्य क्योंकि स्वप्न जगत जो देख रहा है वो मन ही है तो दृश्य होने से उससे भी वो अलग है आत्मा और बाकी ये चक्षरादि और वाघ आदि का तो वृत्ति लय है मन में और ये जो भौतिक ज्योतिया है कार्य ज्योति सूर्यादि ये तो है ही नहीं तो इस प्रकार वहां उस समय कोई भी ज्योति नहीं है स्वप्नावस्था में अकेला आत्मा ही है सब ज्योतियों से प्रविविक्त इसलिए सर्व कार्य करने प्रविविक्त का अर्थ है सभी कार्य ज्योति एवं करण ज्योति से असंश्लिष्ट जो दृष्टा है आत्मा वह वास्नाभ्यो दृश्य अन्यत्वेन अन्य सर्व कार्य करने इसमें सर्व शब्द कार्य ज्योति के साथ भी और करण ज्योति के साथ भी जुड़ना है लेकिन यदि कोई ये कहे कि मन तो वहां पर विद्यमान ही है स्वप्नावस्था में तो सर्व करण ज्योति से प्रविविक्त कैसे आत्मा है मन रूप ज्योति से तो युक्त ही है ऐसा यदि कोई कहे तो उस शंका का निराकरण करने के लिए ये कह रहे हैं कि वासनाभ्य वहां तो वासनारूप ही मन है और वो वासना रूप मन तो कैसा है दृश्य है और आत्मा तो दृष्टा है दृश्य दृश्य से दृष्टा अलग हुआ करता है इसलिए लिखते हैं कि वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो अन्य न तो दृश्य रूप जो वासना है यही उस समय मन का स्वरूप है और उससे उसका दृष्टा आत्मा अन्य है असंश्लिष्ट है इसलिए अकेला ही रहा माना माना जाएगा दृष्टा के रूप में वहाँ पर अकेला है ज्योति के रूप में और जो मन है वो दृश्य के रूप में विद्यमान है तो दृश्य के रूप में विद्यमान होने से आत्मा का स्वप्न अवस्था में जो स्वयं ज्योतिष दिख रहा है अकेला होने से उसे सुदर्पितेनापि तार्किकेन न, न वारय तुम शक्य थे आत्मा के स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिष को अपनी तर्क कुशलता पर भारी अभिमान करने वाला कोई भी तार्किक को निराकरण नहीं कर सकता यहां पर कहा गया <coughs> इस पर थोड़ी टीका है टीका को देखिए पहले तो एक कर्म निमित्त वासना आविद्य अन्य वस्तुअतरम इव पश्यत इस विशेषण की अवतरण टीका है इसको देखिए ननु नू मन अविद्यामितवशुरगापेण अभिव्यक्तवाश्नावत जागृतीव तहतयाव एव सैत न इदमतया अत आह इति तो कर्मनिमित्त वासना अविद्य अन्य वस्तुअतरम इव पश्यत यह विशेषण इस अभिप्राय से दिया गया है कि मन को दृश्य के रूप में आत्मा देखता है स्वप्न में जो मन है वह दृश्य है दृष्टान ही इसे बताया जा रहा है इसके लिए शंका है कि ननु अविद्यादि अविद्यावशात गज तुगा अभिव्यक्तवाश्नावत यदि मन अविद्यादि निमित्त को लेकर के गज रूप से अभिव्यक्त होता है गज मन ही अविद्या और आदि शब्द से काम कर्म को लेना जो ये कहा गया था ना अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भुत वासनावती उसमें अविद्या आदि में आदि शब्द से कहे गए जो काम और कर्म है वो लेने हैं तो अविद्या काम कर्म निमित्त को लेकर के यदि मन ही स्वप्न अवस्था में दिखने वाले हाथी घोड़े आदि के रूप से अभिव्यक्त हुआ है तो फिर अभिव्यक्त वासना वाला हुआ है तो जागृत अवस्था में मन जैसा मय के रूप में अनुभव में आता है जागृत अवस्था में तो अन्नमय कोष स्थूल शरीर से लेकर के पांचों कोश मय के रूप में अनुभव में आते हैं ना? तो मन का मय के रूप में अनुभव होता है जैसे जागृत अवस्था में ऐसे ही अविद्या अविद्यादि निमित्त से उद्भूत वासना वाला मन स्वप्न अवस्था में भी जागृत अवस्था में मय के रूप में जैसा अनुभव में आता है ऐसा ही अनुभव में आ जाए न कि ईदन रूप से ये शंका हुई जागृत में जिसका जैसा अनुभव होता है ऐसा ही अनुभव होना चाहिए स्वप्न में भी तो जागृत अवस्था में मन का मैं के रूप में अनुभव होता है ईंधन रूप से नहीं ईंधन रूप से होता है शरीर से बाहर के पदार्थों का और मन का होता है मैं के रूप में अनुभव ऐसे स्वप्नावस्था में भी मय के रूप में मन का अनुभव हो जाए और मय के रूप में अनुभव होगा तो फिर आत्मा का स्वयं ज्योतिष बाधित होगा क्योंकि फिर मन का मय के रूप में आत्मा के साथ संबंध रहेगा ना और पूर्व पक्षी ऐसी शंका करते हैं तार्किक जिससे कि स्वप्नावस्था में मन को स्वीकार न किया जाए और आत्मा वो फिर बिना मन के ही स्वयं प्रकाश दिखाया जाए और सिद्धांतित का तो कहना है कि मन के रहते हुए भी स्वयं प्रकाश तत्व आत्मा का बताया जा सकता है। इसलिए पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि स्वप्न में यदि आप मन स्वीकार करोगे तो जागृत अवस्था में मन का जैसे मैं के रूप में अनुभव होता है ईदन रूप से नहीं ऐसे स्वप्न अवस्था में भी मन का मय के रूप में अनुभव होने की आपत्ति आएगी ईदन रूप से नहीं तो ईदन रूप से नहीं होगा का मतलब वो दृश्य नहीं बनेगा इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तार्किक तो इसका समाधान करने के लिए भास्कर भगवान ने आत्मा का ये विशेषण बताया कि कर्म निमित्त वासना अविद्या अन्यत वस्तुंतरम इव ये जो भाष्य में विशेषण है ना वो इसलिए है कि ये दिखाने के लिए कि मन का स्वप्न में मय के रूप में भान न हो करके दृश्य रूप से ही भान होगा मन वहा प्रतीत होगा दृश्य रूप से न कि मय के रूप से ईदंतया प्रतीत होगा अहंतया नहीं ये दिखाने के लिए वो विशेषण है उस विशेषण का अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए तथा प्रतितिम विना वशात विनासी सिद्धे स्वप्नभगप्रदकर्मनवशा जागृति गजादीनाद तुभव तद्वास तथा अन्भवर्ह अविद्या मनसः तद्वासनूप अविद्यावशाच वासनाश्रय से मनस इदमतया ये प्रतीस विशेषण का अर्थ निकलेगा तथा प्रतितिम विना स्वप्ने भोगा सिद्धेने वासना रूप से परिणत मन की प्रतीति के बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भोग सोपन में। भोग में सुख दुख का अनुभव तो सुख दुख का अनुभव करने के लिए स्वप्न में स्वप्न का निमित्त भूत प्रारब्ध मन को ईदन तया दिखाएगा ईदन तया दिखाएगा तो तथा प्रतितिम बिना स्वप्ने भोग तो स्वप्न का जो प्रारब्ध है वह स्वप्न में तो जिससे भोग सिद्ध हो ऐसा ऐसी मन में वासनाएं अभिव्यक्त करेगा ना ऐसा मन को दिखाएगा और ईदनतया जब तक मन प्रतीत नहीं होगा तब तक स्वप्न में सुख दुख का अनुभव रूप भोग सिद्ध नहीं होगा उसके लिए स्वप्न में मन का ईदनतया प्रतीत होना जरूरी है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स्वप्न भोग प्रद कर्म स्वप्न भोग प्रद कर्म है स्वप्न का प्रारब्ध और उस उस्पार निमित्तवशा निमित्त जागृति गज अपि अनुभवा गजादीनादतया अभवन तद्वासना तथा अर्वसनाद्याशाच वास्सनाश्रय से मनस ईद वस्तुंत प्रतीत तो इसलिए स्वप्नप्रद स्वप्न भोगप्रद जो कर्म है उस कर्म से उद्भूत ही वासना भी जागृत अवस्था में उन वासनाओं के विषय को जिस रूप में देखा है तो वासनाओं का विषय हाथी आदि को जागृत अवस्था में ईदनतया देखा है इसलिए जो हाथी आदि स्वप्न में प्रतियमान पदार्थों का जो मन में संस्कार है वो भी ईदनतया ही प्रतीत होगा तो तद वास्ना अपनी तथैव वा अनुभव अर्हत्व अर्न यानि योग्य तथैव यानि ईदनतया ही तो जाग्रत अवस्था में हाथी आदि को यदि ईदनतया देखा है तो स्वप्न में भी उनकी वासनाएं वासनाएंतया दिखने योग्य है और तद रूप जो अविद्या इदंतया अनुभूय हस्त्यादि की जागृत अवस्था में इदंतया अनुभूत हस्त्यादि की जो वासना यही है अविद्या और उस अविद्या वशातो उन वासनाओं का आश्रयभूत वासना तो परिणाम है और उस का आश्रयभूत जो मन है परिणामी उसका भी इदनतया ही वस्तुअंतर के तरह भान होगा यानी वस्तुअंतर है दृश्य पदार्थ तो दृश्य पदार्थ के रूप में ही भान होगा प्रतिति होगी ये कर्मनवासना अविद्य अत वस्तर इव पश्यत अर्थ निकलेगा इदंच विशेषण मनसो विषय विषयत्संभवाद विषयन आत्मन इति इस ये विशेषण भाष्य में भास्कर भगवान ने इस अभिप्राय से आत्मा का दिया है किस अभिप्राय से कि, कि इदम विशेषण से लेना हो पूरा विशेष यहाँ से कर्म निमित्त वासना से लेकर के पश्चात तक ये पूरा विशेषण इस अभिप्राय से है कि मनसो विषयत्वेन मन विषय रूप, रूप होने से उसमें विषयित्व विषयित्व यानि दृष्टित्व विषय रूप होने से यानि दृश्य होने से दृश्य रूप होने से उसमें विषयित्व यानि दृष्टित्व असंभवात विषयी न आत्मन एव प्रकाश रूपत्वम तो आत्मा ही जो विषयी है दृष्टा है वह प्रकाश स्वरूप हैं ये दिखाने के लिए ये विशेषण है के प्रकाशत्व नहीं हाँ प्रकाश स्वयं प्रकाशत्व आत्मा का सिद्ध होगा इसी के लिए ये विशेषण दिया है जागृत स्वप्न अवस्था में जो मन है वह दृश्य रूप है दृष्टारूप नहीं है ये दिखाने के लिए इसलिए जो दृष्टा होगा वही प्रकाश स्वरूप सिद्ध होगा जो दृश्य होगा वो जड़ होगा घटादी के तरह अवस्था में भी दृश्य जो घटा दी है वे जड़ होते हैं प्रकाश रूप नहीं होते हैं प्रकाश्य होते हैं ऐसे मन वहाँ प्रकाश्य है प्रकाश रूप नहीं है है? हाँ हाँ हम्म हाँ स्वयं प्रकाशत्व तो की सिद्धि होगी तो अत्रयेश अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवती इस श्रुति में बताया गया ये प्रश्न उपनिषद की श्रुति और में बृहदारण्य श्रुति में अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती में मन को दृश्य के रूप में बताया गया ये कह रहे हैं ठीक है थीका? फिर आपका प्रश्न होगा कि वहां दृश्य के रूप में बताया गया और यहाँ अनुभविता के रूप में कैसे बता रहे हैं दृष्टा के रूप में अनुभाव्य के रूप में ही बताना चाहिए तो उसके लिए आगे आएगा कि वो प्रकरण है आत्मा को स्वयं ज्योति बताने वाला और ये प्रकरण है तुम पदार्थ शोधन करने वाला उपाधि प्रधान उपाधि को प्रधानता देकर के ये दिखाने के लिए है कि स्वप्न अवस्था मन का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है यह दिखाने के लिए मन को अनुभविता के रूप में बताया जा रहा है उससे यह निश्चित होगा कि स्वप्न जो स्वप्न को देखने वाला है उसका धर्म है तो स्वप्न को देखने वाला कौन है मन तो मन का धर्म है ये निकलेगा स्वप्न में मन को अनुभविता के रूप में प्रस्तुत इस प्रकरण में करने से तुम पदार्थ शोधन के लिए यह अभी आगे आ रहा है तो भी ये हुआ कि कर्म निमित्तवासना अविद्या अन्य वस्तुअतरम इव पश्यत इस विशेषण का क्या प्रयोजन है ये बताया गया अब सर्व कार्य करने भी इसके विषय में कहते हैं आगे कि जागृति आदिदि कार्य चक्षुरादि चक्षुरादिकरण ज्योतिषाच सत्वन तत्सकीर्णन आत्मन स्वयं ज्योतिष दुर्बोध स्वप्ने तो तदभाबोधम वक्त सर्व इदी विशेषण यु दूसरा एक विशेषण है सर्व कार्यक्रने प्रविविक्तस्य ये विशेषण हैं तो किश्ली जागृति आदिदी कार्यज्योतिषा जागृत अवस्था में तो आदित्यादि कार्य ज्योति भी विद्यमान है प्रकाशक के रूप में और चक्षरादि करण ज्योतिया भी प्रकाशक के रूप में विद्यमान है तो अनेक प्रकाशक हो गए आदित्यदि आदित्यादि भी घट आदि के प्रकाशक के रूप में आ, ये बाह्य भौतिक प्रकाश ना हो तब भी जागृत अवस्था में घट नहीं दिखेगा इसलिए घट ज्ञान में जितने भी साधन हैं उन सब को माना जाएगा घट का प्रकाशक तो आदित्य भी हैं आदित्यदि आधि ज्योतिया कार्य ज्योतिया भी भौतिक प्रकाश और चक्षुरादि भी करण ज्योति और आत्मा भी तो एक कई एक ज्योतिया हो गई तो ये निश्चित करना संभव नहीं था कि आत्मा स्वयं प्रकाश है जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में तो ये दिखाया जा सकता है कि देखो जो भौतिक ज्योतिया जागृत अवस्था में थी आदि वे भी नहीं है चक्षरादि भी रूपरत हैं और मन जो सब व्यापार है लेकिन उस समय वह मन ज्योति रूप नहीं है प्रकाशक रूप नहीं है प्रकाश कोटि में होने से तो वहां तो प्रकाशक कौन है फिर तो कोई करण ज्योति भी नहीं कार्य ज्योति भी नहीं मात्र आत्मज्योति है प्रकाशक इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाशक है ये निश्चित हो पाएगा ये दिखाने के लिए ये दूसरा विशेषण है इसलिए लिखा कि जागृति आदित्यादि कार्य ज्योतिषाम चक्षुरादि करण ज्योतिषांच सत्वे न आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठम दुर्बोधम तत्सकीर्णत्व का है उनके साथ मिला हुआ होने से संकीर्ण करते मिले हुए को उनका भी संबंध प्रकाशकत्वेन रूपे न जागृत अवस्था में रहता है कार्य ज्योति आदित्यादि का भी और करण ज्योति चक्षादि का भी आत्मा के साथ संबंध विद्यमान होने से घटादि के प्रकाश के रूप में आत्म न स्वयं ज्योतिष्ठम दुर्बोधम तो स्वप्न जागृत अवस्था में आत्मा को स्वयं ज्योति बताना दुर्बोध है यानी कठिन है और स्वप्ने तू शब्द जागृत अवस्था का वैलक्षण्य स्वप्न में बताता है वो वैलक्षण्य क्या है कि वहां कार्य ज्योति भी नहीं है कर्ण ज्योति भी नहीं है तो स्वप्ने तु तद अभा स्वप्न तो अवस्था में तो उसका अभाव होने से सुबोधम सरल है <coughs> प्रवृत्त ये विशेषण स्वप्न आदि कार्यक्रम ज्योतिषा भाषम तेजा वाष्ना दृश्यवाच्च विषय प्रकाशन इति वक्तुं वास्नाभ्य इत्यादि विशेषण यद्यपि स्वप्नावस्था में भी आदि इत्यादि रूप दिखते हैं कि नहीं दिन भी दिखती है रात भी दिखती हैं चंद्रमा भी दिखता है अग्नि भी दिखती है तो ये सब ज्योतियां तो जागृत अवस्था के तरह स्वप्न में भी रहती ही है <coughs> लेकिन कहते हैं वे वासना रूप मात्र हैं। जागृत अवस्था में इनका अनुभव किया था उनका संस्कार पड़ा है तो इसलिए वो संस्कार रूप यानी वासना रूप ही आदित्यादि ज्योतिया होने से वहां पर वासना रूपाभ्य ये भी एक विशेषण दिया है ना वासना वासना <coughs> जो है <coughs> दृश्य और वो दृश्य रूप होने के कारण कहा गया तो स्वप्ने आदि कार्य जो करण ज्योतिषाम भाषमान तेसा वासना मतवाद दृश्यवाच्च विषय प्रकाशन असाम इति वास्नाभ्य वासनाभ्य कहा है भाष्य में द्रष्टु के बाद में वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो अन्यत्वेन तो आत्मा जो है वासनात्मक जो आदित्यादि ज्योति हैं उनसे विलक्षण है अन्य है अन्य होने से अकेला है वहाँ प्रकाशक के रूप में अकेला है बाकी तो वासना रूप होने से वो दृश्य ही कोटि में आ जाएंगे इसलिए स्वयं ज्योतिष बताना संभव है ये एक वाक्य बाकी है फिर पूरा हो जाता है ये तशेष नहीं स्वप्ने एव, एवं एवं भूते स्वयं ज्योतिष से बोधयतुम शक्यवात अन्यत्र अत्र असंभवात्य श्रुतौ स्वप्न विशेषण ग्रहणम अर्थवत् इति द्रष्ट्य इन सब विशेषणों का उद्देश्य हुआ कि स्वप्नावस्था में कार्य ज्योति तथा करण ज्योति आदि से रहित अकेला आत्मा रहने से स्वप्नावस्था में ही आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना संभव है अन्य अवस्था में ऐसा सरलता से आत्मा को स्वयं ज्योति बताना सरल नहीं है इसलिए अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति में स्वप्न के वाचक अत्र इस विशेषण का सार्थक है सफलता है ये बताया गया स्वयं ज्योतिषोम के पास में कहते हैं सिद्धम इति इतिशेष सिद्धम ये एक जोड़ देना चाहिए अब साधु उक्तम मनसी इत्यादि जो उपसंहार वाक्य आ रहा है। इसकी अवतरण टीका है इस पर चर्चा कल करते हैं कल